भक्तिरसाम सिंधु रूप गोस्वामी विरचित अनुवाद और अनुदापर्यपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रत के संस्थापक आचार्य के द्वारा प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय साधना भक्ति उस द्वितीय के अंतर्गत वैदिक भक्ति की चर्चा चल रही है और वैदि भक्ति के अंतर्गत भक्ति के चौसठ अंग की चर्चा चल रही है और वो चौसठ अंग में हम अभी पिछली बार चर्चा किए थे तो आत्मनिवेदन तक चर्चा किए थे भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना दास्य के और आत्मनिवेदन ये आत्मनिवेदन अंग है कौन सा वाला ये उन्चासवा अंग है फोर्टी नाइन पचास में कम अपनी हर वस्तु को भगवान को अर्पित करना आज हम अपनी प्रिय वस्तु को भगवान कर्ित को करना उस विषय से शुरू करेंगे उमज्ञानी ज्ञानांजन शालाक चक्षुन्मीलिम ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थात ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम दधा सपदा वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन्वैष्णवाक्षीप श्री श्री साग्र जात सन रघुनाथ अन्तम तम सतीबं सवधूतम पिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादान सह गणगलिता शाखावता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगदागर श्रीवासागौरभक्तृबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे अथ निज प्रिय उपहरण अपने निज वस्तु जो प्रिय वस्तु है उसको अर्पित करना यथा एकादशे एकादश कंद में जैसे है ग्यारह ग्यारह इकतालीस यद्यम लोके यच्चाति यियमात्म तेदय दह्यम तन, तन निमे तत्न निवेदय तदान तदान कल्पते यद्यम लोक है इस भौतिक जगत में इस लोक में जो जो इच्छनीय प्रिय वस्तु है हमारी इष्टतम सबसे प्रिय वस्तु हैं जो सबसे इच्छा योग करने योग्य वस्तु है हमारी और यज्ञ अति प्रियम आत्म और जो भी हमको बहुत प्रिय है तत् तत निवेदय मह्यम वो सब मुझे निवेदित कर दो और ऐसा करने से तत्त्याय कल्पते तो वो अनंत प्राप्त करता है श्रीमद भागवत ग्यारह ग्यारह इकतालीस उद्धव कृष्ण से मैं उद्धव कृष्ण से कहते हैं हे मित्र में उद्धव से कृष्ण कहते हैं हे मित्र यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा हमको बहुत सारी वस्तुएं प्रिय होती है भौतिक जगत में जब तक आ सकते तब तक बहुत सारी वस्तु हम चाहते हैं यहां पर भगवान कह रहे कि वो वस्तु मुझे दे दो तो दो तरह से इसको समझना है एक तो भगवान कह रहे तुम मत लो सब कुछ मुझे दे दो मतलब छोड़ दो भाई प्रिया सब छोड़ दो मैं ही प्रिय हूं और कोई प्रिय नहीं है, जो भी कुछ प्रिय है वो कुछ मुझे दे दो और दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि जो भी कुछ तुम्हें प्रिय है तुम्हें से भोगने तो वाला ही हो किसी के कहने से बैठे तो नहीं रहने वाले भोगने तो वाले क्यों तो ठीक है उसको मुझे अर्पण करके भी प्रसाद रूप में लेके भोग कर जो पहले वाला है वो पहले वाले भी नहीं आए अच्छा अच्छा पॉइंट है ये दोनों अर्थगठन में जो शराब मान लो किसी को बहुत प्रिय है इष्टतमम है और प्रियतमम है तो पहले वाले में नहीं आ सकती है कि वो मुझे दे दो तुम मत लो आ सकती है तो भगवान शराब पीते हैं बलदान जी लेते हैं लेकिन तुम मत लो वो भी ठीक है और नहीं तो तुम लेने ही वाले कुछ भी करके ठीक है चलो तो लो और ये सोचो कि शराब का स्वाद भगवान है ना अर्पण नहीं करता है इस प्रकार का अपना स्मरण अर्पण करो जैसे शिल प्रभुपात बताए ना यदि आप सोचते हो कि शराब सबसे अच्छा स्वाद है तो शराब पीते पीते ये सोचो कि रसो हम कौन थे या इसमें जो स्वाद है वो भगवान है ऐसा करके सोचो प्रभुपात बताए ये एकदम नीच लोग के लिए है। हम नहीं कहते कि हमेशा करें और यहां पे भक्ति के तो संसठन की बात हो रही है तो निश्चित रूप से वो तो यहां पे नहीं बता रहे लेकिन जो अर्पणीय वस्तु हैं भगवान को जो अर्पण की जा सकती है उसमें से बात हो रही है जो निषिद्ध नहीं है तो उसमें जो स्वयं को जो प्रिय है उसको अर्पण करो उसमें दो वस्तु एक तो जो स्वयं को प्रिय वो छूटती नहीं है भगवान कह रहे छोड़ दो मुझे दे दो बात खत्म और दूसरा है कि स्वयं को प्रिय जो वस्तु होती है वो हम छोड़ने वाले नहीं है इतना समर्पित नहीं है तो वो प्रिय वस्तु मेरी चेतना में करो मुझे अर्पण करके करो तो यदि हम सबसे प्रिय वस्तु जगत में स्वयं को अपने बच्चे रहते हैं। अपने संगता ने तो पहला स्टेप है कि वो सब दे दो भगवान को स्वयं मत रखो और यदि ये नहीं कर सकते तो उनको भक्ति में लगा उनको अर्पण करो मेरी सेवा में उनसे भोग करने का प्रयास मत करो उनका भोग खुद मत करो मुझे अर्पण करो अभी प्रसाद रूप में तो आपके घर में रहने ही वाला है तो उसके जीवन को कृष्ण भावनामृत बनाने का बीड़ा उठा लो कहने के साथ प्रिय ये है समर्पित करना या तो उसको पूरा दे दो या तो फिर स्वयं रख रहे हो तो उसको कृष्ण भावनामृत बनाओ अच्छे से ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती है जो हमारी प्रिय होती है तो हमको भगवान के लिए अर्पण करना है दूसरी एक बात इसमें यह है चलो ये तो बात हो गई कि वस्तु प्रिय है और हमने अर्पण की ताकि हमारी आसक्ति छूटे या जो भी है दूसरी इसमें भावना वाली बात है कि जो भी आपको प्रिय वस्तु है वो भगवान को अर्पण करो मतलब भगवान को स्वयं के भोग के लिए हम इतना प्रयास करते हैं इतना ध्यान रखते हैं कम से कम उतना ध्यान भगवान के भोग के लिए करो भगवान की सेवा के लिए करो इतना ध्यान क्योंकि जो भी चीज हमको प्रिय होती है उसके लिए हम उस तो बहुत ध्यान रखते हैं नहीं और जो चीज प्रिय नहीं होती है उसके लिए इतना ध्यान नहीं रखते हैं तो ये इस भक्ति अंग का एक मुख्य केंद्र है ये जो अंग अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये जो भावना है कि भगवान की सेवा में पूरा ध्यान हो उनके लिए ही कार्य हो अच्छे इस हेतु से ये अंग है पूरा कि जो भी अपना प्रिय है वो सब मुझे अर्पण करो अर्थात तो उसमें आप मेरी सेवा में पूरा ध्यान दो पूरी अच्छी तरह से करो क्योंकि भगवान प्रिय है तो उसके सामने और कुछ भी प्रिय नहीं होना चाहिए इसलिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करेंगे मतलब हम प्रिय वस्तु के लिए जितना प्रयास कर रहे हैं उतना ही है प्रयास भगवान की सेवा के लिए करेंगे ये अंग बहुत महत्वपूर्ण है उस प्रकार से ये भावना की दृष्टि से कि सब कुछ भगवान की सेवा के लिए अच्छे से करना है सामान्य रूप से हम देखते हैं मंदिरों में भी या तो ऐसे आश्रम भी जो सेटअप होते हैं जिसमें लोग आशा है कि जीवन समर्पित करते हैं भगवान की सेवा के लिए किंतु प्रायः ज्यादातर मामलों में यही भावना दिखती है कि बहुत ध्यान नहीं जैसे हम गाड़ी का उदाहरण लें मंदिर की कोई भी गाड़ी देख मंदिर की कोई भी गाड़ी आप देख लो फटेहाल होगी और मंदिर में ही यदि कोई पूर्णकालीन सेवा भी कर रहा है उसकी यदि अपनी गाड़ी उसने रखी है तो चकाचक होगी क्यों ऐसा क्योंकि मंदिर का जो है वो अपना नहीं समझ रहा है अपने को अपना समझ रहा है मंदिर का है वो अपना नहीं समझ रहा है उसके कारण तो ये वस्तु है कि जो भगवान की वस्तुएं हैं वो अपनी वस्तु की तरह प्रिय समझनी चाहिए और उस तरह से पूरा ध्यान दे करके वो कार्य करना चाहिए रसोई बनाते हैं भगवान के लिए तो जब ये विचार होता है ये तो हम इसको बाद में प्रसाद रूप में लेने वाले हैं हमारी मनपसंद वस्तु बनने वाली है तो बहुत ही ध्यान लगता है रसोई करने में लेकिन जब कोई ऐसी वस्तु बनने वाली है जिसका भोग हम नहीं करने वाले मतलब प्रसाद रूप में हम नहीं लेने वाले हैं और यहाँ तो बाद में प्रसाद रूप में भी लेने वाले लेकिन हमारी मनपसंद वस्तु नहीं इसमें मजा नहीं है तो उसमें रसोई करते हुए इतनी चेतना ध्यान जाता नहीं तो वो जो वस्तु अपने प्रिय वस्तु मुझे अर्पण करो तो अपनी प्रिय वस्तु में क्या बहुत चेतना जाती है ध्यान जाता है तो भगवान कह रहे कि मेरी वस्तुओं में इस प्रकार से ध्यान करो आगे जाकर के जब शुद्ध होते हैं तो भगवान की जो प्रिय वस्तु है वो हमारी प्रिय वस्तु हो जाती है वहां पर भी यंग रहता ही है कि अपनी प्रिय वस्तु मुझे अर्पण करो लेकिन वहां पर अपनी प्रिय वस्तु भगवान की प्रिय उसमें कोई भेद नहीं होता है कि मुझे ये प्रिया है लेकिन भगवान को वो प्रिया है ऐसा भेद नहीं होता इसलिए हम सुनते हैं गोपिया जो हैं, तो वो इसी प्रकार से बात करती है हमारा प्रिय है आप हमारे नाम में ना हो हमारा आप ये करो आप वो करो हमारे लिए लेकिन वो वास्तव में गोपियों का प्रिय नहीं हो भगवान का ही प्रिय है दोनों में कोई भेद नहीं हुआ इसलिए इस प्रकार से बात है। तो ये सभी अंग आध्यात्मिक जगत में सिद्ध अवस्था में भी इसी प्रकार से रहते हैं लेकिन शुद्ध चेतना में होते हैं तो हमारी प्रिय वस्तु अर्पण करना भगवान को भगवदगीता में एक श्लोक आता है कछवी वाला श्लोक कौन सा है कुर्मांगानी व सर्वश हम्म यदा संहरते चाय कुर्मा अंगानी व सर्वशाह इंद्रियाणीन्द्रिया व्यस्त तक प्रज्ञा प्रतिष्ठिता क्या कछुआ होता है तो उसको वो अपना कार्य जब उसको करना होता है कुछ खाना होता है चलना होता है तो उनके हाथ पैर मुख बाहर आ जाता है और जैसे उसका कार्य समाप्त हो जाता है और कुछ खतरा दिखता है तो हाथ पैर मुंह से चला जाता है कछुए का मतलब उस कछुए की इंद्रियां सक्रिय हो जाती है बाहर आ जाती है जब कुछ काम है उसका और जब खतरा आता है तो अंदर चली जाती है निष्क्रिय हो जाती है तो हमारी इंद्रियां भी इसी प्रकार से काम करती हैं जहां पे हमें इंद्रिय भोग की वस्तु प्राप्त होती है जहां पे हमको उसमें रुचि आती है उसके लिए हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है मतलब बाहर आ जाती है आख कान, ना मुंह सब कुछ अच्छे से उसमें लग जाता है और कहीं पे ध्यान नहीं होता उसी में ध्यान होता है ये सब को अनुभव है सभी प्रकार की इंद्रिय स्थिति में और जैसे ही भगवान की सेवा की बात आती है तो सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है अंदर चली जाती है कार्य वही हो सकता है लेकिन अभी हमारी रुचि का नहीं फल हमारा नहीं है भगवान का जाने इसलिए निष्क्रिय हो जाती है कार्य वही गाड़ी है लेकिन हमारी नहीं है तो इंद्रिया निष्क्रिय हो जाती है और यदि हमारी है तो इंद्रिया सक्रिय हो जाती है ये व्यावहारिक वस्तु है तो भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में कहते हैं वहां पे कि जो शुद्ध वस्त होता है उसका कैसा होता है कि यदि उसके इंद्रिय विषय सामने आते हैं उसके इंद्रिय भोग की बारी आती है तो उसके इंद्रिया अंदर चली जाती है निष्क्रिय हो जाती है और जैसे ही भगवान के सेवा की कुछ बात आती है उसके लिए कुछ करने की बात आती है तुरंत ही इंद्रिया सक्रिय होकर के बाहर आ जाती है उल्टा है तो ये श्लोक के अनुसार वास्तव में हमारा जीवन होना चाहिए कि जब भगवान की सेवा की बात आती है तो इंद्रिया सक्रिय हो जानी चाहिए और जब स्वयं के इंद्रिय भोग की बात आती है स्वयं के विषय में बात आती है तो इंद्रिया निष्क्रिय हो जानी चाहिए अर्थात भगवान की सेवा में पूरा ध्यान लगा करके सेवा होनी चाहिए और इसलिए यहाँ पे ये अंग दिया गया है विधि भक्ति के अंतर्गत कि ये जो व्यक्ति को जिस चीज में बहुत आसक्ति है वो चीज भगवान को अर्पण करे तो क्या धीरे धीरे इसमें उसको भक्ति में सक्रियता की आदत लगेगी इसलिए कहते हैं ना जिस प्रकार की आपकी वृत्ति है उसको लेकर के भगवान की सेवा करो जो वृत्ति है जिसकी स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिंद मानव तो उससे भगवान की सेवा करो कि जिससे वो सक्रिय रहेगा किंतु इसका अर्थ नहीं है भगवान की सेवा में यदि रुचिपूर्ण वस्तु नहीं है अभी तो निष्क्रिय हुआ जाए लेकिन ये ये चीज दिखा रहा है हमको किस तरफ जाना है किस दिशा में जाना है तो ये अंग हुआ उसके बाद अगला अंग है पचासवा अंग अथ तदर्थ अखिल चेष्टिकम अभी उनके हित के लिए उनके लाभ के लिए उनके अः उनके लिए भगवान के लिए सभी चेष्टाएं करना सभी प्रकार की चेष्टाएं भगवान की संतुष्टि के लिए करना अच्छा तद अखिल तदर्थ यथा पांचरात्रे चेष्टात्रे जिस प्रकार से है लौकि क्रिय हरि मुनुकूल सा कार्या भक्ति भक्तिम्छता कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना नारद पंचदाता में एक कथन आता है कि प्रभु की दृष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करें उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए शास्त्रों द्वारा बतलाए गए जीवन उपर जीवन जीविकापर्जन के लिए स्वीकृत दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र विम तो करे अपित कृष्ण भवन में रहते हुए अपने व्यावहारिक जीवन के भी कार्य करें उदाहरण यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है तो यही बात है कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहिए हम चेष्टाएं तो रोज करते हैं शरीर मनोरवचन तीनों से चेष्टाएं करते हैं चेष्टा मतलब क्रियाएं या क्रिया करने का प्रयास शरीर मनोरवचन से ना, न, ना। जातु नातुतिष्ठ क्या है ना जा, जातु क्षण झातुतिष्ठ कर्मकृत मतलब ऐसा कैसे भगवान भगवत गीता में एक क्षण के लिए कोई बिना कार्य के लिए नहीं दे सकता तो चेष्टा तो सब करते हैं भगवान कह रहे हैं यह, यहाँ पे ये अंग है कि सब चेष्टा भगवान के लिए होनी चाहिए मतलब हम दिन में और रात में जो भी कुछ करते हैं सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए एक तो भी चीज छोड़ो मत इसका प्रयास करना चाहिए एक तो भी चीज नहीं छोड़नी ऐसा नहीं कि थोड़ा मेरी प्रसन्नता के लिए थोड़ा भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं चाहे शरीर यापन के लिए कुछ कर रहे हैं चाहे परिवार नियोजन के लिए कुछ कर रहे हैं चाहे हम भक्ति के डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं चाहे हम गाना कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं चाहे हम सोच रहे हैं चाहे हम सांस ले रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं सब कुछ अखिल चेष्टितम कृष्णार्थे कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा उन सबको कृष्णमय करना है अलग अलग प्रकार से तो ये अंग है उसमें इसलिए जो भक्त होते हैं वो हरेक प्रकार की क्रिया भगवान को समर्पित करना चाहते कुछ ना कुछ करते ऐसे फिर आगे आता है शरणागत होना हर हाल में शरणागत रहना अथा अच्छा, शरणापत्ति ही यथा श्री हरिभक्तिविलास हरि भक्ति विलास के अनुसार तवा स्मृति <Näes> नहीं तो मैं मैं के लिए अपना चालू उसका अनुमोदन की यहां पे <Kalika> ये बताया है प्रभु ने फैक्ट्री का भी उदाहरण दिया है कि फैक्ट्री है तो आप उसको पैसा कमा रहे हो तो सब पैसा भगवान की सेवा में दे दो तो अभी कोई भक्त ऐसा सोच सकता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए भगवान के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ तो मैं बड़ी फैक्ट्री कोई खोलता हूँ इस प्रकार से बिजनेस खोलता हूँ या, या तो और सब पैसा मैं दूंगा भगवान की सेवा में तो ऐसा करना है यदि किसी को तो क्या गुरु कि अनु, अनुमति लेना आवश्यक है इसमें तो इसका सीधा जवाब है ये सभी अंग गुरु के मार्गदर्शन में ही पालन होते हैं क्योंकि पहला अंग है आदव गुरु आश्रय आधाई जमाने, आपसे भी वो कोई भी इस समस्या में जेंडर इसमें थोड़ा अनियमितीय रूप से जोड़ा, अपने पास जो भी चुवा भी लगाने हम दें, जिस पैसा अभी वो दो मास पात्रता के आधार पे अलग अलग क्या हो सकता है एक ही चीज के लिए जैसे आ, हो सकता है कि कोई अभी धनी व्यक्ति नहीं है वो गुरु महाराज के पास जा के बोले मुझे बड़ी फैक्ट्री खोल करके पैसा आता है वो भगवान की सेवा में देना है जो कि शास्त्र अनुमोदित वस्तु नहीं है कि फैक्ट्री खोल करके पैसा कमाओ और वही वस्तु अरविंदाश्रभु गुरु महाराज से पूछे या ऐसे कोई व्यक्ति जो फैक्ट्री बड़ी है ऑलरेडी जिसकी जैसे फोर्ड है हेनरी फोर्ड है या अमरीश प्रभु है ऐसे तो वो पूछेंगे तो उनको आसानी से अनुमति मिल जाएगी ऐसा हो सकता है लेकिन इसको नहीं मिलेगी तो क्या इसमें ए, आ, अलग अलग अधिकार के अनुसार निर्णय है हाँ वो तो एकदम सही बात है इसलिए आदम गुरु आश्रय यहाँ पहले गुरु का आश्रय ना पहला अंग यही है उसके बाद चौसठ अंग की बात आती है इसलिए हरेक अंग में वो तो लगता ही है कि गुरु के अनुसार और यहाँ पे उूपात जो बता रहे हैं कि यदि है ऑलरेडी है और आप छोड़ नहीं रहे हैं तब की बात है बाकी तो वास्तव में तो जो वस्तु शास्त्र अनुमोदित नहीं है उसको छोड़ना है। अभी आप कुछ करने वाले नहीं हो छोड़ने वाले नहीं हो और तो इसलिए अभी आप उसमें से कमाई रहे हो तो दे दो भगवान को इस तरह से यहां कभी ऐसा हो सकता है कभी भगवान को आवश्यकता रहती है भगवान को मतलब भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी आवश्यकता रहती है कि जिसके लिए यदि कोई इस प्रकार का कार्य करके भी देता है तो बहुत लाभ होगा मिशन को तो इस तरह से गुरु आदेश दे सकते जब आप ये काम करो और लो दो मुझे जैसा कि जयानंद प्रभु करते थे या हायग्री प्रभु करते थे गोपाल कृष्ण महाराज बाहर काम करके सब पैसा प्रभुपाल की पुस्तक छापने के लिए देते थे लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है और मैं बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा फिर इतना धन कमाऊंगा फिर भगवान को दूंगा सब तो भगवान को कितना दोगे आप यहां पे पूरे की बात हुई है कृष्णार्थ अखिल अध्यक्ष समूह तो तो यदि कोई ऐसा बोलता है तो उसको बोलने का कि ठीक है आप करो लेकिन एक भी रुपया खुद को नहीं रखना है या वैसा कार्य करने जा रहे हो जो शास्त्र से विरुद्ध है तो शास्त्र से विरुद्ध जो कार्य वो करके जो भी फल मिलता है सब कुछ भगवान को देंगे तो कोई समस्या नहीं खुद रखा तो मर गए इसलिए खुद मत रखो तो ज्यादातर लोग जो बहाना बना रहे हैं तो ठीक है ठीक है तो फिर अच्छा नहीं है मेरे लिए नहीं करता या तुरंत बोलेंगे नहीं नहीं तो फिर गुरु महाराज को पूछना चाहिए क्योंकि सामान्य रूप से लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा बढ़िया कमाऊंगा फिर थोड़ा दे दूंगा तो वो यहाँ पे बात नहीं हो रही यहाँ पे अखिलीतम की बात हो रही है हाँ वो कॉमन पॉइंट है इसीलिए वस्तु है इसमें उदाहरण यदि पालन करना है इस प्रकार से करना है जो शास्त्र अनुमोदित वस्तु नहीं है शास्त्र आधारित नहीं है उसको भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए यदि कोई उत्सुक है तो उसको किसका उदाहरण पालन करना चाहिए तिरुमंग अलवर का तिरुमंगे अलवार चोरी करके डाका चोरी करके डाका डाल के श्रीडंगम की दीवारें बनवाते हैं बन वहां पे तो जितना समय वो सब काम चलता है जो भी चोरी डाके की वस्तु में थी उसमें से एक वस्तु भी उन्होंने नहीं ली वो चावल का पानी पी करके अपना जीवन चलाते थे उसमें तिरुमंगे इस प्रकार से यदि कर सकते हो तो फिर ठीक है चलो सोचा जा सकता है टाइम मत इधर ज्यादा दिक्कत का होगा किस अपना लग रहा है कि मैं चाहते रूप का करूंगा फर्स्ट वाली यात्रा हूं लीला देश से ही मिलने की पता नहीं है सब तरफ ज्यादा से तुम्हें तो, तो नहीं नहीं पता नहीं होली पता है पर ना कोई बेनिफिट होगा तो कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी है समझ आ रही है ना ऐसी एक्टिविटी है और उसका भी इसके लिए रहता है लेकिन इससे तो अपर है क्या ऊपर तो आपको, आपको तो तो प्रश्न ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत कम समय है कुछ निर्णय लेने के लिए और वो निर्णय लेने के लिए आपको गाइड करने वाले भी कोई आस पास नहीं है न तो गुरु है आस पास और उसमें अपनी बुद्धि से ऐसा लगता है कि ये निर्णय में यदि मैं शास्त्र के अनुसार जाऊंगा तो नुकसान होने वाला है क्या कर रहे हो बंद कर दीजिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा ना पहले चालू जो स्पीकर पावर पति की लगा पावर पति गया अत्यार लाइट हो ना तो पिन मार दो आती कृष्ण बंद लगा लगा दो मगा पावर आवे लो पेला। पावर से हाँ लगाड़ दो बंद ना तो प्रश्न यह है कि ऐसी आपद स्थिति में निर्णय लेना है और कोई गाइडेंस के लिए नहीं और हमको ऐसा लग रहा है कि यदि शास्त्र साधु गुरु के अनुसार यदि निर्णय लूंगा तो नुकसान होगा अन्यथा ये जो प्रपोजल मान लो को आए है लगे ने ने ने ने ने ने तो ना बरबर है लगा लाइ हरे कृष्ण बंद चालू कर ये नहीं बीजु मोटू है हरे कृष्ण उपर करो चालू करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम, राम। बस राम तो ऐसे आपदावस्था में हमको ऐसा लग रहा है निर्णय लेने में यदि शास्त्र के अनुसार निर्णय लूंगा तो नुकसान होने वाला है और ये प्रपोजल स्वीकार कर लूंगा शास्त्र के विरुद्ध जाकर के बहुत बड़ा फायदा होने वाला है तो क्या करना चाहिए अपने बुद्धि से अपने उससे निर्णय लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो ये अवस्था केस टू केस देखनी पड़ेगी ऐसे नहीं निर्णय ले सकते हैं यहाँ पे कोई एक ब्लैंकेट रूल नहीं आएगा कि हमको ठीक लग रहा है तो निर्णय ले लेना चाहिए कई बार ऐसा होगा कि शास्त्र के विरुद्ध जा करके निर्णय लेना पड़ सकता है और बड़ा फायदा होगा उससे गुरु प्रसन्न होंगे बाद में सुन करके और ऐसा भी हो सकता है ऐसी केस में कि शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाना था निर्णयी भले नुकसान हो जो हमको दिखता है नुकसान होने देना था ऐसा भी होता है तो इसलिए इसको आप एक पिन ये कोई नियम नहीं बना सकते कैसे करना होगा इसलिए हमको हमेशा सामान्य नियम से चलना चाहिए गुरु के मार्ग निर्देशन हमेशा गुरु साधु शास्त्र गुरु के विरुद्ध जाने के लिए हमको हजार बार सोचना जब तक की प्राण भय नहीं है प्राण भय में फिर भी सोच सकते चलो तो कुछ करना पड़ेगा वहां पे फिर भी थोड़ा अलाउंस है लेकिन अन्यथा तो ऐसा सामान्य तरह से हम ये ये चीज विचारनी भी नहीं चाहिए ऐसी कभी ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं ना क्योंकि मन फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जैसे डाइवोर्स का नियम आ गया कभी डाइवोर्स ले सकते हैं डाइवोर्स दा, का नियम ऐसा नहीं कि अनुमोदन करता है डाइवोर्स ले लो वो तो मना ही करते डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए लेकिन क्योंकि थोड़ी छूट है और किन किन स्थितियों में छूट है, वो पता चल गया, तो वो क्योंकि मन उसको उत्पन्न करता है और वो बहुत खतरनाक होता है इसलिए हमेशा वो चीज के लिए चिंतन करना ही नहीं चाहिए गुरु को छोड़ सकते हैं चलो अभी वो जब पता चला तो हजार कारण मन उत्पन्न करेगा कि हाँ ये तो गुरु को छोड़ देना चाहिए इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें कभी कभी ऐसी चीज होती है जिसमें ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है लेकिन वो अभी तो उसके ऊपर कल्पना नहीं करनी चाहिए और उसके लिए कोई नियम भी नहीं बन सकता है इसीलिए अच्छे से परंपरा जानो भालो मते अच्छे से परंपरा को जानो तो निर्णय लेने में ज्यादा सरलता होगी और सामान्य नियम है हमेशा गुरु साधु शास्त्र के अनुसार निर्णय लो उसके विरुद्ध नहीं ऐसा कभी कभी ऐसा होता है करवाए ना कभी कभी लेकिन वो बहुत ही रेयर ओकेजन है मान लो आपको कोई कहीं कलेक्शन के लिए आप गए और वो आपको पाँच हजार करोड़ रुपए देने को तैयार है और पेपर भी सब तैयार है और वो बहुत ही भक्ति भावना से आपके पास पांव भाजी लेके आया है आपको सेवा करने के लिए लेकिन उसमें प्याज लहसुन है और आपको पता है आप ये नहीं खाओगे तो शायद ये पांच हजार करोड़ नहीं देगा तो ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए अभी उधर आप कोई गुरु को, को फोन करने नहीं बैठोगे उसको उधर उत्तर देना है सामने प्लेट आ गई क्या करोगे तो इसका कोई सिंगल उत्तर नहीं है हो सकता है कि मैं ये निर्णय करूं कि ठीक है चलो तो अभी खा लेता हूं और तो क्या करूं पांच हजार करोड़ मिल जाएंगे जिससे कितना लाभ होगा और हो सकता है इतना लाभ हो गुरु प्रसन्न भी हो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी परीक्षा कर रहा है कि आप पांच करोड़ लेने के लायक हो कि नहीं आप जो बोलते हो पालन करते हो कि नहीं इसके ऊपर प्याज लहसुन वाली चीज लेके आए और आप जब खा लोगे तो बोले गए अरे भाई अभी जाओ आप इसके लायक नहीं आप तो अपने नियम पालन नहीं करते हो तो सही गिरिराज महाराज के साथ हुआ था ना ऐसा गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज की कौन कलेक्शन के लिए कौन मनी मनी गोर्ग मुनि गर्ग मुनि प्रभुपादन को गर्ग मनी कहते थे बहुत कलेक्शन करते थे तो भारत में एक जगह पे वो गए एक व्यक्ति के पास बहुत ही धनी व्यक्ति था तो उसकी ऑफिस में पहले तो उसको बहुत बार बिठाया अंदर लेते ही नहीं थे फिर बहुत राह दिखा करके फिर ऑफिस में गए ऑफिस में गए तो वो चर्चा चालू कर दिया सामने वाला वो बहुत ही धनी व्यक्ति और बहुत धन देते थे लोगों को तो ऐसा था कि एक कुछ ना कुछ तो अच्छा देंगे चर्चा चालू कर देंगे चर्चा चालू करने पे वो तो अड़े रहे शिव जी भगवान है कृष्ण भगवान नहीं है ऐसा ऐसा ऐसा बहुत और गर्गमुनि प्रभु एक के बाद एक तर्क देते हैं शास्त्र से बताते इधर से बताते उधर से बताते टे मत नहीं हो रहे गर्गमुनि प्रभु इस तरह से बहुत चर्चा चली अंत तक गर्ग प्रभु ने सोचा कि ठीक है इसके पैसा मिला कि नहीं मिले मुझे नहीं चाहिए इसके पैसे लेकिन बात यह है मैं इसको एकदम स्पष्ट रूप से रखता हूँ तब वो सब वार्तालाप समाप्त हुआ फिर उन्होंने बहुत दान दिया बोले मैं भी वैष्णव हूँ भी वैष्णव हूँ भगवान कृष्ण ही परम है तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था पैसे लेने के लिए क्या आप अपना वैष्णव धर्म को दाऊ पे लगाते हो इसलिए इसका कोई एक उत्तर नहीं होता है <laughs> शरणापत्ति तो तवास्मी वदन वाचा तथा वा मनसा सा विदन तत्थान आश्रित मोदते शरणागतः तो भक्ति विलास में शरणागति आत्मसमर्पण विषयक यह कथन प्राप्त होता है यह कथन प्राप्त पंचरात्र शास्त्रों में बहुत जगह प्राप्त होता है और रामायण का मूल है इसका रामायण में आता है तवा एक बार सक्री देव प्रपन्न आया एक बार यदि प्रपत्ति कर लेते मैं आपका हूं करके, करके तो उसको भगवान कभी भी नहीं छोड़ते हैं हे प्रभु जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है नृसिह में भगवान नृसिहदेव कहते हैं श्री नार सिंह इति शरण प्राप्त तम क्लेदुरा हम जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूं तो ये शरणागति की भावना शरणापत्ति हमेशा भगवान को शरणागत रहना है किसी भी खराब परिस्थिति भी क्यों नहीं आ जाए उसमें भगवान को शरणागत रहना है भगवान की शरण नहीं छोड़ना है उनकी शरण में उनको बार बार ये ये रोज की हमारी प्रेक्टिस होनी चाहिए हमारा अभ्यास होना चाहिए बार बार भगवान की शरणागति को बोलने का कि मैं आपका शरणागत हूं कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण है कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण है कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षमा कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाही माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम राम राघव राम राघव राम राघव पाई माम कृष्ण के शव कृष्ण केशव कृष्ण के शव रक्षमा कृष्ण के कृष्ण के कृष्ण के शव माम इस प्रकार से जैसे ने महाप्रु हमेशा बोलते रहते ये शरणागति की भावना है इसमें इस तरह से रोज इसका अभ्यास करना चाहिए भगवान को शरणागत है और दुख आए तब तो भगवान हमको ये दुख दे रहे हैं अभ्यास करने के लिए क्योंकि सामान्य रूप से हम ऐसा करते नहीं है तो भगवान कहते थोड़ा दुख दो इसको दुख देंगे तो भगवान बताओ बताओ रक्षा करो रक्षा करो मैं आपका शरणागत हु ऐसा करके आएगा तो कुछ अभ्यास करेगा एक्चुअली वास्तव में भगवान हमको ये सब दुख और सब आता है वो ये अवसर देते है भगवान हमको इस प्रकार से शरणागति लेने का प्रार्थना करने का जो हम सामान्य रूप से नहीं करते इसलिए कुंती महारानी कहती है ना विपदा संतुष्त्र जगत रो अपन भव दर्शनम कि बार बार विपदा है बार-बार विपदा है क्योंकि आपकी विपदा तो स्मरण होता है आपका और आपका यदि स्मरण होता है तो इस संसार का स्मरण नहीं होने वाला पुनर्जन्म नहीं होने वाला तो इसलिए ये इसको भी हमको अभ्यास करना चाहिए और शाश्वत अवस्था में वास्तव में जो भक्त है वो हमेशा इस प्रकार से होता ही है शरणा उसको हमेशा वो याद आता है कि मैं शरणागत हूँ आपके अलावा और हमारा कोई है ही नहीं कोई भी नहीं है ये जो तो भावना है कि भगवान के अलावा हमारा और कोई नहीं है भगवान और उनके भक्तों के अलावा ये भावना शरणागति की भावना उसको पोषित करना है और जब तक हम सोचते कि चीजें हमारे हाथ में हैं हम चाहे वो कर सकते हैं तब तक वो शरणागति की भावना पोषित नहीं होती है अहंकार की भावना और शरणागति की भावना विरुद्ध है यहाँ पे समाप्त करेंगे कल आगे बढ़ेंगे यहाँ एक है तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा एक ही एक लेते ले तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना अथ तदिया नाम सेवनम तुलस तुलस तुलास्ल ये है जो उनके भक्त वृक्ष है उनका सेवन करना या दृष्टा निखिला या दृष्टा निखिला विता निरसनी सिंतनीक्ता प्रत्या सती विधाय भगवता कृष्णस्य सेरो विमुक्ति तुलस्यै नमः मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूं। क्योंकि इस पाप कर्मों में स, इस पाप पाप कर्मों कर्मों में के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है यह व्रिक, इस वृक्ष के स्पर्श अथवा अच्छा, दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है तब तुलसी दल भग... तब तुलसी दल भक्तिपूर्वक कृष्ण के चमन क्रम पर अवृत किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है भारत में सारे हिंदू यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है स्कंद पुराण में तुलसी विषय एक अन्य कथन मिलता है दिष्टाष्टा तथा ज्ञाता कीर्तिता न, नमिता सु, सुता, रोपिता सेविता तुलसी शुभा नवधा तुलसीं देविं ये भजंती दिने दिने योग कोटि सहस्राणी वसंती हरेर्गृह तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है इसके दर्शन स्मरण, वंदन, प्रणाम, या इस वृक्ष के लगा, लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है जो कोई विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है, सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है तो ये तुलसी सेवा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये तुलसी सेवा ये सभी लोगों को करनी चाहिए घर से तुलसी होने चाहिए सबके और उनकी सेवा करनी है अच्छे से उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है उनको नियमित पानी देना है उनके मांजर काटने हैं और भगवान को अर्पण करने हैं वो भगवान को मांजर अर्पण करने मात्र से अः अद्वैताचार्य भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु को इधर बुला लेते हैं तो तुलसी मांझर भगवान को बहुत बहुत प्रिय है तो मांझर भी नियमित रूप से काट करके कर, अर्पण करना है इसमें बहुत समय नहीं लगता है तुलसी की सेवा लेकिन हमको सही से करनी होती उसको अन्यथा यदि तुलसी को ठीक से सेवा नहीं करते उनका अपराध नहीं करें अच्छे से सेवा करें और ये भक्ति के अंग में है और निश्चित रूप से सभी भक्तों को तुलसी होनी करते उनकी सेवा करनी चाहिए। सभी घरों में इवन जो भक्त नहीं है उनके घरों में भी पहले तुलसी मंडप होते जैसे सभी गुरुप्रभु के घर के बाहर है उस प्रकार से और रोज उनकी सेवा होती थी मैं सन्यासी कुटीर में तुलसी है उनकी सेवा रोज नहीं करता हूं तो भी कोई इतना काम नहीं है बड़ा सोचिए इवन जो मांजर काटने की बात है तो एक हफ्ते में 15 मिनट यदि लगाते हैं तो कितनी भी बड़ी तुलसी महारानी है उनके मांजर कट जाते हैं ज्यादा तो ज्यादा 20 मिनट लगते हैं तो वो उनकी सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है फिर दो तीन महीने में एक बार आपको थोड़ा उसकी मिट्टी ढीली करके उसमें थोड़ा बहुत खाद डालना चाहिए और पानी तो रोज दीजिए थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा तौर पर कीजिए ही पानी बाकी जिस प्रकार का मौसम है उस प्रकार से तो इस प्रकार से एकदम सरल है इनकी सेवा करते रहना चाहिए लेकिन हमें क्या लगता है समय नहीं है समय नहीं है समय नहीं है समय नहीं है तो नो टाइम सिंड्रोम समय नहीं के रोग से हम मानसिक रोग नहीं, ये समय नहीं है उसका मानसिक रोग से हम गुजरते हैं जिसके कारण जो चीज दो मिनट में हो जाती है उसके लिए हम समय नहीं निकालते हैं संस्कृत में एक न्याय है सूची कटान्याय सूची कटा कटान्याय ये इस प्रकार जाता है कि मान लीजिए कि आप लुहार हैं, तो आप एक बड़ी कोई वस्तु बनाने के लिए बैठे हैं जिसको पांच दस दिन लगने वाले बनने जैसे आप सब दरवाजे बनाने बैठे हैं लोहे के, मान लीजिए, तो बहुत बिजी होंगे पांच दस दिन में उसको देना है अभी कोई बीच में एक सुई ठीक कराने लेकर के आया आपका नियम है जो जिस प्रकार से जो पहले आता है उसको आप पहले करके देंगे दूसरे को दूसरा ये नियम रखा है आपने अभी इतना आपका बड़ा काम चल रहा है बीच में कोई सुई लेकर के आया तो क्या आपको बोलोगे आप उसको क्या ये बोलोगे कि नहीं दस दिन बाद आना अभी मेरा पहले ये काम खत्म होगा ऐसा बोलोगे ऐसा नहीं बोलोगे क्यों नहीं बोलोगे अरे सुई का काम दो मिनट का है उसको दस दिन की राह दिखवाए ये दो मिनट का काम कर लेने से ये कोई दस दिन का काम जो है वो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है इसलिए इसको सूची कटानी आई कैसे सूची मतलब सुई और कटा मतलब वो लुहार के लिए एक बड़ा काम है कटा बनाना तो बीच में यदि कोई आता है तो पहले उसके साथ डील कर लेते हैं ऐसे ही जो ऐसा है तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये जो छोटे छोटे कार्य हैं जो दो मिनट तीन मिनट पांच मिनट में हो जाने वाले हैं ऐसे तो उसको ये कह के नहीं कह, ये सोच करके नहीं टालना चाहिए कि हम बहुत बिजी हैं क्योंकि नहीं तो उसका ये को टालने से वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद वो और टाला टाला जाएगा कि अभी तो ये कैसे करेंगे तुलसी महारानी की सेवा दो मिनट पांच मिनट की है, उसको अभी नहीं करेंगे तो दो हफ्ते के बाद वो आधे घंटे की बन के आए और तब तो फिर क्या समय में अभी दो पांच मिनट नहीं मिल रहे तो दो हफ्ते बाद आधा घंटा कहाँ है तभी बोले ना अभी समय नहीं है समय नहीं समय नहीं समय नहीं है समय, समय नहीं तो फिर तुलसी फिर निष्कर्ष मैं तुलसी की सेवा हम नहीं कर सकते हैं हमारे पास समय नहीं है तो एक अंग हमने भक्ति का छोड़ दिया हमारी मूर्खता के कारण इसलिए नियमित यदि उसकी सेवा करते हैं तुलसी महाराण की बहुत समय नहीं जाता है उसमें लेकिन उससे जो लाभ मिल रहा है इतना बड़ा लाभ मिल रहा तो है उसको निश्चित रूप से करें उसका बहुत लाभ है हरे कृष्ण श्री रूपगोस्वामी प्रऊपाली जय श्रीभक्तिरतामृत सिंधु की जय श्री प्रूपाली जय गौर प्रेमानंदे